धना की अद्भुत प्रणाली के नामी आत्मानंद उपनिषद में विरोचन और इंद्र की छंदों में बड़ी सुंदर कथा है विरोचन और इंद्र ये दोनों प्रजापति के पुत्र थे इंद्र देवताओं के राजा थे और विरोचन असुरों के राजा थे दोनों में छद्म विवाद चलता रहता था इन दोनों ने सुना कि पिताजी ने ऐसा कहा है कि जो आत्मतत्व को जान लेता है वह सबका ज्ञाता हो जाता है समस्त संसार पर उसका प्रभुत्व हो जाता है तो चलो आत्म तत्व को जान ले ऐसा सोचकर विरोचन और इंद्र दोनों प्रजापिता के पास जाते हैं छांदोग्य उपनिषद में लिखा है दोनों तेज कदमों से जाते हैं और यह चेष्टा करते हैं कि दूसरा न जाने विरोचन कोशिश करता है इंद्र को पता न चले मैं पहले पहुँच जाऊँ ताकि मैं जगत पर शासन कर सकूं। इंद्र को ऐसा लगता है कि मैं पहले पहुंच जाऊं ताकि विरोचन से पहले मुझे यह ज्ञान अधिगत हो जाए जो हो दोनों ने आकर प्रजापति को प्रणाम किया प्रजापति ने पूछा कहो किस उद्देश्य से आए हो दोनों ने कहा पिताजी हमने ऐसा सुना है आपने कहा है कि आत्म तत्व जान लेने से मनुष्य सब कुछ जान लेता है सब पर विजय प्राप्त करता है संसार का शासन करने लगता है क्या यह सत्य है प्रजापति ने कहा हाँ यह सत्य है हम आत्मज्ञान की प्रार्थना करने के लिए आपके पास आए हैं कथा कहती है कि प्रजापति ने कहा ठीक है तुम दोनों को मैं आत्मज्ञान दूंगा पर तुम लोग यहाँ आश्रम वास करो आश्रम के नियमों का पालन करो ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करो बत्तीस वर्ष तक रहो उसके पश्चात मैं तुम्हें आत्मज्ञान का उपदेश दूंगा। बत्तीस वर्ष बीत गए उसके बाद दोनों ने आकर कहा पिताजी अब आत्मज्ञान का उपदेश कीजिए प्रजापति ने कहा ठीक है सुनो यह ऐसो क्षणि पुरुषो दृश्यतः ऐस आत्मेति हो अर्थात यह जो आँखों में पुरुष दिखाई देता है वही आत्मा है पहले तो ये समझ नहीं पाए कि यह क्या होता है यह आत्म तत्व कैसा है फिर पिता प्रजापति ने कहा ठीक है तुम सरोवर में जाकर अपना मुख देखो दोनों देख करके आए प्रजापति ने पूछा तुम दोनों ने क्या देखा तो दोनों ने कहा हमने ऐसी बढ़ी हुई दाढ़ी देखी हम इस प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं ऐसा हमने देखा फिर प्रजापिता ने कहा जाओ दाढ़ी साफ कर लो आभूषण पहन लो और फिर से देख आओ दोनों गए और दोनों देखकर आते हैं प्रजापति पुनः पूछते हैं तुमने क्या देखा उन लोगों ने कहा हमने देखा कि दाढ़ी साफ हो गई है चेहरा चमक रहा है आभूषण पहने हुए हैं और अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं प्रजापिता ने हंसकर कहा मैं फिर से दोहराता हूँ यह ऐसो पुरुषो दृश्यतः आँखों में जो पुरुष दिखाई देता है या जल में जो पुरुष दिखाई देता है वही आत्मा है अब दोनों ने समझ लिया कि हमने आत्मतत्व को प्राप्त कर लिया दोनों के दोनों चल रहे हैं विरोचन भी और इंद्र भी विरोचन को कोई शंका नहीं हुई वह चला गया विरोचन को लगा पिताजी ने हमें आत्मज्ञान की शिक्षा दी है कि आत्मा क्या है पिताजी ने कहा कि जो आँखों में दिखाई देता है वही है आँखों में कौन दिखाई देता है जब मैं किसी की आँखों में झाँकता हूँ तो मैं तो अपने को ही देखता हूँ यह शरीर दिखाई देता है यह शरीर ही आत्मा है जल में जब मैं देखता हूँ तो कौन दिखाई देता है मैं अपने को ही इस जल में देखता हूँ इस शरीर को ही देखता हूँ तो यह शरीर ही आत्मा है ऐसा मानकर विरोचन चला गया और उसने असुरों में प्रचार किया अरे यह शरीर ही आत्मा है पिता ने इसी की शिक्षा दी है इसलिए शरीर को पुष्ट करो ऐसा करवे देहवादी बने राक्षस और असुर की यह कथा है इंद्र भी जा रहा था इंद्र जाते जाते सोचने लगा यह कैसी बात है शरीर आत्मा कैसे हो सकता है पिताजी ने जो कहा है उससे भले ही यह ध्वनित होता है कि शरीर ही आत्मा है परंतु यह कैसे संभव है मन ने एक प्रति किया इसलिए संभव नहीं है कि यदि शरीर ही आत्मा है तो हाथ कट जाए तो शरीर तो लूला हो गया आत्मा भी लूला हो गया क्या पैर कट जाए तो शरीर तो लंगड़ा हो गया तो आत्मा भी लंगड़ा हो गया क्या नाक से जल निकलता है तो क्या आत्मा ऐसा है जिसकी नाक से पानी निकलता है आंख फूट जाती है तो क्या वह काना हो सकता है नहीं नहीं यह तो आत्म तत्व तो नहीं हो सकता ऐसा विचार कर इंद्र पुनः आश्रम लौट आया प्रजापति ने इंद्र को वापस देख कर पूछा तुम तो आत्मतत्व को जानकर विदा लेकर चले गए थे फिर कैसे आए